भगवान से उनको पता लगा कि भगवान आ रहे हैं इतने आनंदित हुए मुनियागमन श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ करत मनोरथ या धावा करत आगमन प्रभु आगमन प्रभु प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा प्रभु आगम ओ हो प्रभु आगमन, ओ ओ ओ प्रभु आगमन के आगमन की खबर सुन ली हा हा हा देखो भक्त के लिए सबसे बड़ा सुख माता मीरा यही कहती हैं। को कही रे प्रभु आवन की कहियो रे प्रभु आवन van आदत पड़ गई है ललचन है ललचान ललचने की आदत ये दो नयन कहो नहीं मानत नदिया बहे जैसे सावन की बरसात आती है चली जाती है पर भक्त के जीवन में एक बार बरसात आ जाए फिर लौट कर जाती नहीं है। सदा राहत पावस ऋतु हम पर भगवान का वीर है भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा लालसा और आज सुतीक्षण जी को पता लगा कि भगवान आ रहे हैं सुना और जैसे ही सुना कि भगवान आ रहे हैं तो दौड़ पड़े करथ मनोरथ आतुर धावा बस दौड़कर चरणों में गिरूंगा चरणों में लिपटूंगा बस जा रहा हूं भगवान का दर्शन भगवान आ रहे हैं भगवान आ रहे हैं अत्यंत तो आनंदित होते हुए चले लेकिन जैसे ही आगे बढ़े सोचने लगे आ रहे हैं पर किधर से आ रहे हैं मैं किस तरफ जाऊं कि चरणों में गिरऊं किधर ऐसा तो नहीं मैं इधर जाऊं भगवान इधर से आ जाए मैं इधर जाऊं तो भगवान इधर से आ जाए अब फिर रुक गए अब कहा जाऊ आ रहे हैं ये तो पक्का पर किधर से आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं ये पक्का नहीं है मैं भी आपसे यही कहता हूं कि भगवान के आने का पक्का है लेकिन कब कहां किधर से कैसे ये नहीं कहा जा सकता तुलसी ढरेंगे राम आपनी ढरनी भगवान अपनी धरनी से धरते हैं एक महात्मा कहते थे उनसे किसी ने पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे तो उन्होंने कहा बस यही सोचा करो कैसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे कैसे हमें पता नहीं मार्ग नहीं सचमुच बछड़े को पता नहीं होता कि गाय कहां है पर गैया को तो पता है कि बछड़ा कहां है बछड़ा तो पुकार ना जानता है सुतीक्ष्ण जी भी सोच रहे हैं मैं किस रास्ते से जाऊं कि भगवान मिले बड़ा बढ़िया निर्णय किया निर्णय यह किसी रास्ते से ही ना जाऊं भगवान से मिलने का सबसे उत्तम रास्ता यही है कि आप किसी रास्ते से ही ना जाओ सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम भ्रज सारे धर्म छोड़कर सारे रास्ते छोड़कर देखो भगवान किसी रास्ते से नहीं मिलते भगवान जब मिलते हैं रिश्ते से मिलते हैं रास्ते तो अनेक हैं रास्ते राहगीर के लिए होते हैं वो भी सुनते रहे हम भी कहते रहे दूर दोनों से दोनों ही रहते रहे उनसे मिलने की कई सूरतें थी मगर किसी सूरत में सूरत मिला ना सके कोई रास्ता नहीं हे प्रभु मैं कोई रास्ता ही नहीं जानता कि जिस रास्ते पर आप मिलोगे मैं तो रिश्ता जानता हूं तो बनता हूं मगर अधमों का कहूं सिरताज भी और देखकर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी लेकिन क्यों पतित उनसे कहे कि नाथ तुम तारो हमें क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तो तुम तारो हमें हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी अधम न होते जगत में किन्हें तारते राम अधमों ने ही रख दिया अधम उदाहरण नाम और इसीलिए भगवान का भी दिल हिल जाता है रिश्ते के कारण सुतीक्षण जी रास्ते पर नहीं चल रहे हैं रिश्ते के कारण बैठे हैं हम तो इस चौराहे पर बैठते हैं किसी ना किसी रास्ते से आओगे ही बिंदु आंखों के हिला दे क्यों ना दिल दीना नाथ का दर्द दिल भी साथ है दुख भरी आवाज भी मु मग मनी मग अचल होए हुए में बैठ गए भगवान का स्मरण कर रहे हैं पुलक शरीर पनस फल जैसा जैसे कटहल का फल हो ऐसा शरीर पुलकित तो हो गया रोम खड़े हो गए आह रोम रोम श्री राम जी के सुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा है रोम रोम अब कहीं से भी आए भगवान आम जलवा हो या खास पर्दा हमको दोनों की परवाह नहीं है जब से समझा हूं दिल घर है तेरा ढूंढने की तमन्ना नहीं है भीतर ही मिल गए भगवान हृदय में ही मिल गए और हृदय में ऐसे मिले कि मुनि मगमाझ अचल होए हो भगवान मिल गए भीतर ही मिल रहे हैं अब राम जी आए तो राम जी तो रास्ते भर चर्चा करते हुए सुती जी बड़े भक्त हैं बड़े प्रेमी हैं और बहुत प्रेम से मिलेंगे और ये और जो आए तो देखा वो अचल बैठे भगवान जगा रहे हैं पर सुतिक्षण जी जगें तब तो दंडवत करें सुतिक्षण जी हिलडुल ही नहीं रहे हैं लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रेमी तो बहुत बड़े हैं आप खड़े हैं वो प्रणाम ही करने को नहीं उठ रहे तो लगता है आपसे ज्यादा समाधि सुख का लोभ है मन में उसी का आनंद ले रहे हैं भगवान मुस्कुराए नहीं, नहीं। सुतिक्षण जी प्रेमी है लक्ष्मण जी बोले हमको तो योगी लग रहे समाधिस्त बैठे हैं। राम जी ने कहा अभी बताता राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा श्री राम जी ने अपना राजा रूप छिपा लिया और सुतिक्षण जी के हृदय में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और जो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए मुनियाकुलाई उठा तब कैसे विकल ही न मनी जैसे आ जय से अकुड़ाकर उठब हम तो अपने राम जी के राम जी हमारे हम तो, हम तो अपने राम जी के राम जी राम जी हमारे सीता राम जी हमारे हैं राम जी हमारे सीता राम जी हमारे हैं हम तो अपने राम के, जी के राम जी हमारे हैं हम हम तो अपने राम जी के राम जी हमारे हैं हम तो अपने राम जी हमारे है और समझ नहीं हमें चाहिए और समझ नहीं हमें चाहिए और समझ नहीं हमें चाहिए हमको हम इतनी समझ भली ठाकुर हमरे अवध बिहारी ठाकुराइन श्री जनक ललो ठाकुर हमरे अवध बिहारी ठाकुराइन श्री पर सीता राम बिक्र फिर क्या करना सिर पर सीता राम बिक्र फिर क्या करना तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिक्र फिर क्या करना तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिक्र फिर क्या करना पितुर सी जान की मैया फुर सी जान की मैया फिर क्यों परेशान हो भैया परेशान हो भैया कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या पे करना। राम जी के प्रति ऐसी अन्यता सभी हमारे पूज्य सभी हमारे आदरणीय सभी हमारे स्तुत्य लेकिन हमारे इष्ट हमारे इष्ट राम जी और राम जी का ही रूप भगवान ने छिपा दिया अपना ही चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया मुनि को तो भगवान ही दिख रहे थे चाहे दो रूप में दिखे चाहे चार भुजा वाले चाहे दो भुजा वाले <coughs> लेकिन उन्हें भगवान से नहीं मतलब उन्हें तो राम जी से मतलब देखो आस्तिक और भक्त में यही अंतर होता है जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करे वह आस्तिक है लेकिन जो परमात्मा के किसी एक रूप में आसक्त हो जाए वह भक्त है राम जी ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया मुन या कुल आ गए राम जी कहाँ गए राम जी कहा गए राम जी कहाँ गए कहा कहा अब कभी नाचें कभी गावे कभी रोवें अब भगवान सब देख रहे हैं। प्रभु देख तरु ओट लुकाई अविरल प्रेम भगति मुनि पाई प्रभु देख तरु ओट लुकाई अब मुनि कभी नाचते हैं, कभी गीत गाते हैं कभी रोते हैं। ये प्रेम भक्ति बड़ी विलक्षण है आ, आ, आ, आ एक दिन भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए मथुरा में उद्धव जी ने कहा प्रभु क्या हुआ ये नेत्र सजल क्यों भगवान ने कहा उधो मोही ब्रज विस्मृत मुझे ब्रज विस्मृत नहीं होता अरे महाराज आप योगियों के योगी ज्ञानियों के ज्ञानी इस तरह आंसू बारे हैं भगवान ने कहा मुझे मत समझाओ अगर समझाना है तो जिनके कारण मेरी यह दशा है उन्हें समझाओ ठीक है महाराज मैं जाऊंगा भगवान ने कहा कि मेरा रथ लेकर जाना मेरे वस्त्र पहनकर जाना तभी वृंदावन में प्रवेश मिलेगा ठीक है भगवान का ही श्रृंगार धारण किया पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में मैं साधर प्रणाम निवेदित करता हूँ महाराज शिवराजमान हो गए भगवान का ही श्रृंगार धारण किया भगवान के ही आभूषण भगवान का ही रथ बैठकर श्री उद्धव जी चले और ज्ञानी उद्धव को भगवान ने वृंदावन नहीं भेजा ज्ञाना भी उद्धव को भेजा है जाओ चले मथुरा से ऊधो वृंदावन निकट आया प्रेम ने वहीं से अपना अनोखा रंग दिखलाया झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ पपीहा पूछता था पी कहां है यह तो बतलाओ उलझ वस्त्रों में कांटे लगे ऊधो को समझाने तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने नदी जमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी भ्रमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं वृंदावन आए गोपियों ने देखा भगवान कृष्ण आ रहे आने मत देना सख नंदलाल न आव न पावे ऐसे को विश्वास कहारी कपट बैन बतरावे भीतर पाओ धरण मत दीजो चाहे जिते लल और नारायण वे मेरो भवन तज चाहे जहां चल जावे इतनी कठिनाई तुम्हें हां आज शामसों मैं बैर करूंगी दर्पण मांज देख अख को पुतली काढ़ धरूंगी ये पुतली भी श्याम है इसको भी निकाल के रखूंगी ये प्रेमोन्माद की बात उद्धव आये श्री राधिका जी का जब दर्शन किया कुछ ज्ञान की बात कही श्री राधिका जी ने यही कहा कि जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो जब दूसरा है ही नहीं तो कौन किसे उपदेश दे रहा है उधव की खुली आंखें पड़ी थी ज्ञान मद की धूल वो धुली आंखें और श्री उद्धव भी गावत गुन गोविंद फिरत कुंजन में भूले ज्ञानाभिमानी उद्धव परम प्रेमी होकर लौटे ये प्रेम की ऐसी अद्भुत कथा है इसी प्रेम के कारण भगवान भी विवश हो जाते हैं सुतीक्षण जी प्रेमी हैं और वे राम जी के ही प्रेमी हैं जैसे गोपियां बोलो जैसे गोपियां कहती हैं कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं पर एक ही कही का कन्हैया मिल जाएंगे इसी तरह सुतिक्षण जी को चतुर्भुज रूप भी दिखे तो प्रणाम है लेकिन मन तो नहीं मानता राम जी को देखे बिना भूप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा तो मुनि अकुलाय उठा तब कैसे और भगवान देख रहे हैं छुपकर देख रहे हैं उन्हें भी भक्ति की लीला देखने में आनंद आता है भगवान थोड़ी देर में जैसे ही सामने आए मुनि चरणों में गिर गए श्री चंद्र कृपालु भज हरण भव भयदारू चंद्र कृपा भज हर श्री सीता राम जी का दिव्य दर्शन किया स्तुति भगवान बड़े प्रसन्न हुए मौनि महाराज से कहा कि वरदान मांग लो श्री श्रुतिक्षण जी ने कहा कि महाराज मैंने आज तक वरदान मांगा ही नहीं मैं जानता ही नहीं हूं झूठ क्या सच क्या आपको जो अच्छा लगे वही वरदान मुझे दे दें इतनी सहजता सरलता वे वरदान ही नहीं जानते कभी मांगा नहीं मांगना आता नहीं आपको जो अच्छा लगे सो दे दो भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो सुतिक्षण जी बोले मिल गया वरदान हां मिल गया तो ऐसे ही दिया लिया जाता बरदान हां ऐसे ही अरे तब तो मैं एक बात पूछूं क्या अब जो मुझे अच्छा लगे वो दे दो। आपको जो ठीक लगा वो आपने दे दिया तो अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं कभी नहीं जानता ही नहीं वरदान के बारे में हाँ कह तो रहा था लेकिन आपने दिया वैसे ही मैं जान गया भगवान ने कहा अच्छा ठीक है सुतिक्षण जी ने कहा अनुज अनुजान की सहज मेरे हृदय में आप निवास करें और एक बात कह रहा हूं क्या बड़े आदमियों के यहां बहुत सी चीजें बेकार पड़ी रहती है और किसी गरीब को दे दो तो काम चल जाता है कई जोड़े जूते कई जोड़े कपड़े कुछ पहने कुछ बेकार पड़े हैं हाँ यह बात तो ठीक है तो महाराज आपसे बड़ा आदमी और कौन होगा हां तो क्या चाहते हो प्रभु आपके यहां भी एक चीज बेकार पड़ी है भगवान का हमारे यहां कौन सी चीज बेकार पड़ी है स्वी जी बोले आपके यहां आपका अभिमान बेकार पड़ा है आपके यहां आपका अभिमान बेकार पड़ा है क्योंकि आपने कभी अभिमान किया ही नहीं और है अच्छा तो प्रभु आपके यहां आपका अभिमान बेकार पड़ा है और किसी गरीब को दे दो तो काम चल जाए मुझे दे दो तो काम चल जाएगा भगवान ने कहा कि हां दे तो अवश्य दें आई, है, आई है। अरे भगवान ने कहा कि चीज उन्हें दी जाती है जिनके पास ना हो तो तुम अभिमान हमसे मांग रहे हो तो क्या तुम्हारे पास तुम्हारा अभिमान नहीं है बहुत विचार नहीं बात है सुतिक्षण जी से भगवान ने कहा क्या